उन्होंने अपसराओं को और काम को बसंत को आमंत्रित किया कि तुम लोग कुछ दिन हमारे आश्रम में रहो चहल पहल होती रहे वहां तो बिल्कुल असंग था अब वो तो देख करके महाराज उनके प्रभाव को आश्चर्यचकित हो गए नारायण बहुत से लोग होते हैं आ, तो काम के बस में तो नहीं होते परंतु क्रोध के बस में हो जाते हैं परंतु वहां तो काम क्रोध की कोई गंद नहीं जब जाने लगे स्वर्ग में तो उन्होंने कहा अच्छा भाई तुम तो लोगों को हम एक नमूना दे देते हैं सो so, उन्होंने उसी अप्सरा बनाई और दे दिया वही जाके स्वर्ग में सब अप्सराओं से श्रेष्ठ हुई हो स्वर्ग भूषणम है वो स्वर्ग की भूषण जाय करके बनी ऐसे ऐसे महाराज सभी अवतारों का चरित्र बताया और उनके द्वारा भगवान की आराधना संपन्न होती है अब एक प्रश्न, एक प्रश्न ये आया कि जो भगवान से विमुख है उनकी क्या गति होती है महाराज ये बताया कि देखो ये जो संसार में प्रणी हैं ये सब भगवान से पैदा हुए हैं अर्थात भगवान सबके पिता हैं और नारायण भगवान ने ही सबको ज्ञान दिया है तो वही सबके गुरु हैं और वही सबका नियंत्रण करते हैं अंतर जामी है तो वही सबके मालिक हैं अब भगवान है हमारे पिता भगवान है हमारे गुरु भगवान है हमारे मालिक उन्हीं से सब के सब पैदा हुए हैं तो तुझा पुरुषम साक्षात् आत्म प्रभव मीश्वरम न भजंत जानते स्था भ्रष्टा पतान्त्यधाह जो अपने पिता की सेवा न करे गुरु की सेवा न करे और अपने स्वामी की सेवा न करे वो अपने जहाँ तक वो पहुंच गया है मनुष्य शरीर में वहां से भ्रष्ट हो जाएगा और वो पशु पक्षी के शरीर में जाएगा और उसको अनेक प्रकार के दोष भोगने पड़ेंगे ये महाराज संसार में जो काम ही है लोभी है क्रोधी है मोही है ये प्रत्यक्ष नरक भोग रहे हैं एक दूसरे से दुश्मनी करते हैं स्त्री के लिए धन के लिए भोग के लिए नारायण जैसी सांप, महाराज क्रोधी होता है ऐसे हो जाते हैं और अंत में इनकी वो दुर्गति होती है नरक में जाते हैं इसलिए मनुष्य को नारायण भगवान का भजन अवश्य करना चाहिए नरक में जाने का अर्थ ये भी है कि वो तमोगुणी होते हैं आलसी हो जाते हैं नारायण प्रमादी हो जाते हैं निद्रा तंद्रा में रहते हैं निकम्मे हो जाते हैं अथवा महाराज वे रजोगुणी हो जाते हैं आपस में बैर विरोध करते हैं एक दूसरे से होड़ लगाते हैं नारायण भोग में आसक्त हो जाते हैं और ये कमाओ ये खाओ में लगे रहते हैं उनके हृदय में शांति नहीं होती है चाहे जितना धन हो जितनी संपत्ति हो जितना ऐश्वर्य हो यदि हृदय में शांति नहीं है तो वो तो प्रत्यक्ष ही नरक भोग रहे हैं। नरक स्तमो उन्नाह स्वर्ग सत्व गुणोदया तमोगुण की वृद्धि का नाम नरक है और सतगुण की वृद्धि का नाम स्वर्ग है ये भागवत का वचन है यहां नरक स्वर्ग इति माता प्रतक्षते इसी जीवन में नरक और स्वर्ग का भोग मिलता है जो दुखी है महाराज बढ़िया कपड़ा पहने बढ़िया महल में सोए बढ़िया पलंग पर रहे और रात को नींद नहीं आ रही है नारायण हमारा हमको नारायण उनसे डरे उनसे डरे उनसे डर और हाँ, कहीं छापा न पड़ जाए जय जय सीताराम कहीं टैक्स की चोरी न पकड़ जाए और कहीं पुलिस जो है वो हमारी बदमासी को न पकड़ ले नींद नहीं आती है रात को यही महाराज निष्ठा है संसार की वो लोग भक्ति विमुख हैं उनकी यही दशा है अब नारायण किस युग में भगवान की कैसे पूजा करनी चाहिए किस रूप में आ, का ये बात बताई गई कल के लिए भगवान राम की पूजा को बहुत श्रेष्ठ बताया गया बंदे महापुरुष थे चरणार विद हे महापुरुष हम तुम्हारे चरणारविंद की वंदना करते हैं परम कृपालु दया सिंधु नारायण त्यक्वा सुदुष्त्यज स्वरूप शिखर आज लक्ष्मी धर्मिष्ठ वचसा जग गाद्यम माया मृदम दई तेतम बंदे महापुरुषतम ते चरणार देखो पिता की आज्ञा पिता की आज्ञा मान करके अत्यंत दुस्त्यज और देवता लोग भी जो जिसको चाहे ऐसी लक्ष्मी का परित्याग कर दिया और ऐसा धर ऐसी धर्मनिष्ठा पिता की आज्ञा मानकर वन में चले गए ये तो है धर्मनिष्ठा और प्रेमनिष्ठा कैसी है कि जानते थे कि यह हरिण सोने का नहीं है यह हरिन तो राक्षस है परंतु अपनी प्रियतमा श्री जानकी जी की इच्छा पूरी करने के लिए नंगे पाव उसके पीछे दौड़ पड़े हे महापुरुष ऐसे धर्म और प्रेम के अवतार रामचंद्र आपके चरणों की हम वंदना करते हैं ऐसे जुगान रूप भगवान की उपासना होती है नारायण एक जो कलयुग है ये कर्म कांड का युग नहीं है कलिभाव त्याग जा सार भागिना इसमें तो महाराज भगवान का नाम लेने से ही है मनुष्य का कल्याण होता है यत्र संकीर्तने नहीं व सर्वस्वार्थो भी लभ्य नारायण भगवान के नाम का संकीर्तनम भगवतो गुण कर्म नाम, नाम। भगवान के गुणों का संकीर्तन उनकी लीलाओं का संकीर्तन उनके नामों का संकीर्तन यही मनुष्य के लिए परम कल्याण की वस्तु है सो इस प्रकार महाराज नव योगेश्वरों ने निमी को उपदेश किया और पूजा की विधि उनको बताई और वहाँ से वे तो उड़कर सबके सामने चले गए आते समय आए तब तो पूजा पत्री बहुत हुई परंतु महाराज जाते समय तो सबके सामने आसमान में उड़ गए आ, कुछ नहीं अब ये उपाख्यान नारद जी ने देवकी की वसुदेव को सुनाया अब ये सुन करके कि नारायण ये आत्मा जो है यही परमात्मा का स्वरूप है आ, उनके हृदय में तो जो मोह था महाभाग वसुदेव और महाभागा देवकी दोनों के हृदय में जो मोह था जहाुर मोहमात्म उनके मोह की निवृत्ति हो गई और भगवान ने भागवत की महिमा प्रकट कर दी मेरे बेटा होने पर मेरे उपदेश करने पर भी जो काम नहीं हुआ सो मेरे भक्त नारद जी ने कर दिया महाराज इस प्रकार एक दिन द्वारका में एक दिन द्वारका में सभा जुड़ी हुई थी सो ब्रह्मा आदि देवता जो हैं वो स्वर्ग से पधारे और नारायण आए और खूब सभा में बैठ करके भगवान की स्तुति की प्रभु आपके जश की पताका फहरा रही है और ये गंगा जी जो है आपके चरणों का जल ये तो तीनों लोक को पवित्र कर रहा है और जाज्ञिक लोग यज्ञ से उपासक लोग उपासना से जोगी लोग जोग से ज्ञानी लोग ज्ञान से आपकी ही आराधना करते हैं शो नारायण ये सब प्रार्थना वार्थना करके और भगवान से आज्ञा लेके देवता लोग जरा ऊपर उठ गए दिवान से और नारायण वहाँ प्रार्थना करे उन्होंने कि प्रभु हम लोगों की प्रार्थना से आप धरती में आए थे सो हम लोगों का जो काम था सो अब पूरा हो गया है अब किंचित भी कर्तव्य शेष नहीं है एक सौ पच्चीस वर्ष अब बीत चुके हैं सो जल्दी आप ठीक समझे तो अपने धाम में पढ़ा पर ये बात जा उन लोगों ने ऊपर से कही क्यों से बैठ के सभा में कहते तो जदुवंशी लोग दबोच लेते कि तुम लोग हमारे तुम लोग हमारे भगवान को ले जाने के लिए आए हो आहा। सो महाराज श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है आप लोगों ने जैसा कहा वही मैं भी करना चाहता हूं लेकिन दुष्ट लोग तो बहुत मारे गए अब ये जदुवंशी हैं अब उनको हमारा बल है नारायण यदि मैं उनको छोड़ दूंगा नारायण तो उद्बे लेना विन क्षेत्र नारायण जैसे समुद्र में बहुत बड़ा ज्वार आ जाए और गाँव का गाँव डूब जाए ऐसे ये जो दुबंशी असुरों का काम करने मेरे बिना सदगुण भी सदवृत् भी सद्भाव भी भी से आक्रांत हो जाते हैं इनमें सदभाव का प्रवेश हो जाएगा बड़ा भारी धर्मात्मा महाराज परंतु भगवान का धर्मात्माश्रय हो तो वो दूसरों को तकलीफ देने लगेगा सो पहले ये जाए उसके बाद हम चलेंगे ऐसा भगवान ने उनको कह दिया और ये भी बता दिया कि ये तो ब्रह्म का जो साप है ये शब्द भी साप ही है एक प्रकार का शब्द जो है ना सपन थी अनेना शब्द उसको कहते हैं जिससे नारायण लोग शाप देते हैं तो ये शब्द प्रमाण जो है ब्रह्म ज्ञानियों का जो शब्द प्रमाण है वो केवल दुर्भावना और दुराचार को ही नहीं सद्भावना या नारायण और सदधर्म से भी और गमना गमन से भी मुक्ति दिलाने वाला होता है और ऐसी वचन महात्माओं ने कहे हैं कहा वो अन्यथा तो होगा नहीं सो तब हम चले चलेंगे अब महाराज इस प्रकार देवता लोग तो चले गए और जद का तो नाश प्राय प्रारंभ हो ही गया था भगवान ने सोचा कि द्वारका में ये सब मरेंगे तो हमारे धाम की महिमा में एक कलंक लगेगा सु महाराज क्या आदेश करते हैं कि देखो जी एक बार चंद्रमा को दक्ष का साथ लग गया था रोहिणी रु, का पक्षपात करने के कारण सो so, उन्होंने प्रभास क्षेत्र में स्नान किया था तो उनका साथ दूर हो गया था so, वंशी हो तब तुम लोग भी चलो प्रभाषक क्षेत्र में और वहाँ चल के स्नान करो दान करो तो तुम्हें जो ये ब्राह्मणों का साथ लगा है ये छूट जाएगा सो so, उनको तो भगवान ने ये कहा अब एकांत में बैठे हुए भगवान ये दो कल्प में दो प्रकार की कथा आती है नारायण बारह कल्प की कथा दूसरे ढंग की है और ब्राह्मकल्प की और पाद कल्प की कथा दूसरे ढंग की है सो so, <coughs> वो तो, तो कल्प भेद समझे बिना कथाओं में जो भेद होता है उसकी ही बात समझ में आती नहीं है अब उद्धव जी एकांत में आए और उद्धव जी ने आकर के कहा कि प्रभु हम समझ गए कि अब आप इस लोक को छोड़ करके परम धाम में जाना चाहते हैं माने नाम और रूप, नाम और और रूप को अंतर्हित करके आप अपने में जो नाम और रूप का आधार है अधिष्ठान है नारायण नाम रूप का प्रकाशक स्वयं प्रकाश है उस स्वरूप से ही स्थित रहना चाहते हैं। अब ये दृश्य की जो लीला है इससे मैं इसको से छूटना चाहते हैं सो प्रभु मैंने तो आपका जूठन खाया जीवन भर और आपका उतारा हुआ वस्त्र पहना आपकी बनमाला पहनी उच्छिष्ट भोजनों दास आह हम तो आपके जूठन खाने वाले दास हैं, सो आप हमको मत छोड़िए आप हमारे हमको भी अपने साथ ही ले चलिए नारायण इस तरह कहने के बाद उद्धव जी का मन ऐसा पलटा महाराज हाँ वो बोले की महाराज हमको कुछ ऐसा बता के जाइए कि जिससे हम ये जीवन धारण करें और लोगों को आपका ज्ञान वान करें वासना ही आ गई ये बासना है एक प्रकार की So, हम तो आपका स्मरण करके आपका ध्यान करके आपका नाम ले करके तब आया तुम्हारी माया पर हम विजय प्राप्त करेंगे अब उद्धव जी की ये बात सुन करके श्री कृष्ण बोले मैं तो चाहता ही था कि उद्धव जी तुम हमारे पास एकांत में आओ और हम तुमको अपना ज्ञान दान करें कीर्तन करना चौथी मनारायण कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि उद्धव जी तुम रहो धरती में लेकिन त्याग की भावना से रहो असंग रहो अभी एक स्थान में आसक्ति करने की जरूरत नहीं है कि यही रहेंगे और किसी व्यक्ति से संबंध रखने की जरूरत नहीं है और किसी वस्तु को अपनी समझने की जरूरत नहीं है ये प्रदीप्त अंतरदृष्टि इसको बोलते हैं इसका नाम संन्यास है क्या स्थान से आ सकती नहीं वस्तु से आ सकती नहीं व्यक्ति से कोई संबंध नहीं जहा मौज हो चाहे जिसके साथ रहें अकेले रहे न रहे और चाहे जो खाए पिए पहने मगन रहो बस और अबिदि माया मनोमयम ये सारी सृष्टि जो है वो मनोमयी है केवल मानसिक जैसे स्वप्न की सृष्टि होते है ऐसे है इसको माया इति विधि, इसको बिल्कुल माया जादू का खेल समझो मन माया रचना में ताम ये मेरी माया की रचना है नारायण मस्त रहो और मेरा अनुभव करते हुए विचरण करो ऐसे उद्धव जी को सात श्लोक हैं उद्धव जी के उपदेश के संक्षेप में उसका अर्थ यही है नारायण ये भी बता दिया उन्होंने कि ये जो विधि और निषेध है ये जो तत्व ज्ञानी है उनके लिए नहीं होता है वो दोष दृष्टि से निषेध से निवृत्त नहीं होता स्वभाव से ही निवृत्त होता है और वो गुण दृष्टि से बीहित कर्म नहीं करता जैसे संसारी लोग पूछते हैं ये काम करने में के फायदा है जी ओह तो नारायण ये काम करने में क्या नुकसान है जी ये जैसे संसारी लोग पूछते हैं ये सब उसका दृष्टिकोण नहीं होता वो तो जैसे बालक स्वभाव से ही कुछ खेलता रहता है करता रहता है ऐसे ही महात्मा लोग न रहते हैं अब उद्धव जी ने कहा कि महाराज आपकी बात जो है वो तो बड़ी कठिन है बड़े बड़े जोगेश्वरों के लिए भी दुर्लभ है नारायण ये भला कोई साधारण व्यक्ति कैसे कर सकता है सो आप तो कोई सरल जोगवृत जोग विन्यास जोगेश जोग आप कोई सरल बात बताइए श्री कृष्ण ने कहा कि देखो भाई मनुष्य का उद्धार दूसरा कोई नहीं कर सकता जब वो मनुष्य स्वयं अपने को उठाना चाहे गड्ढे में गिरा उद्धार माने क्या कि जैसे गड्ढे में कोई गिरा होए और वहां से उसको निकाल दिया जाए तो यदि वो गिरा हुआ जो है वो निकलना ही नहीं चाहता हो गड्ढे में ही रहना चाहता हो तो दूसरे लोग क्या करेंगे कैसे उसका हाथ बाय पकड़ के खींचेंगे इसलिए मनुष्य के मन में स्वयं अपने उद्धार की इच्छा होनी चाहिए और उद्धार करना चाहिए ये संसार में जो लाखों प्रकार के शरीर हैं उनमें ये जो मनुष्य शरीर है ये पुरुष शरीर है मनुष्य शरीर है ये हमको बहुत प्रिय है क्योंकि इसमें बुद्धि की विशेषता है और मनुष्य को स्वयं सोच विचार करके अपना उद्धार इसमें से कर लेना चाहिए यदि मनुष्य जीवन में आकर के किसी ने अपना उद्धार नहीं किया तो उसने बड़ी हानि उठाई और ये जो मनुष्य का आत्मा है यही अपना गुरु है और यही अपना शिक्षक है स्वयं अपनी बुद्धि से ही मनुष्य को शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए इसके लिए उन्होंने दत्तात्रेय और महाराजा जदु के संबंध संवाद का आख्यायिका जो है इधर जदु और उधर अवधूत दत्तात्रेय ब्राह्मण के नाम से उनका उल्लेख है क्योंकि वो सच्चे ब्रह्मज्ञानी तो वही हैं और महाराज एक दिन राजा जदु विचरण कर रहे थे अपने राज्य में सो उन्होंने देखा कि एक अवधूत महाराज मोटा तगड़ा शरीर में धूल लगी हुई अब मिले राजा जदु ने तो बड़ी दिठाई के साथ उनसे प्रश्न किया कि महाराज आप कहां इतना भोग करते हैं कि इतने मोटे तगड़े हैं आपको कमाई तो कोई है नहीं और मोटे तगड़े इतने ऐसे ही प्रश्न है वो जो भोगवान होता है उसी का शरीर तगड़ा देखने में आता है और भोग तो उद्यमी को मिलता है जो काम करता है और आपके पास कोई उद्यम तो है नहीं फिर इतने मोटे तगड़े आप ऐसे हंसते खेलते महाराज जैसे कोई अमृत के समुद्र में डुबकी लगा रहा हो आप हैं कौन आप तो दत्तात्रेय जी बड़े प्रसन्न हुए और बोले की देखो मनुष्य को हर जगह कुछ न कुछ सीखने का अभ्यास चाहिए आ, ये आदत डाल लो कि चाहे अच्छे बुरे जिसको भी हम देखेंगे उससे कुछ न कुछ सीखेंगे अच्छे से ये सीखेंगे कि ये करना चाहिए और बुरे से ये सीखेंगे कि ये नहीं करना चाहिए राम आदिवत प्रवर्तित न रावण आदिवत राम आदि से ए, करने की शिक्षा लेनी चाहिए और रावण आदि से न करने की शिक्षा लेनी चाहिए शिक्षा लेने के लिए पुरुष से गुरु आत्मय सीखना चाहिए सबसे सो दत्तात्रेय जी ने बताया कि जैसे प्रकृति के चौबीस तत्व हैं, नारायण वैसे मेरे चौबीस गुरु हैं। गुरु माने सबसे मंत्र नहीं लिया है वो सबसे कान नहीं फुकाया है आ, परंतु हमने सबसे सीखा है गुरु माने जिससे सीखा जाता है तो किससे सीखा है तो बोले हमने पृथ्वी को पृथ्वी से सीखा है, प्रत्थिवी प्रत्थिवी से सीखा है क्या क्या पृथ्वी से क्या सीखा है क्या ये सीखा है कि नारायण उसको चाहे कोई काटे पीटे खोदे मह मुत नारायण वो तो सबको क्षमा करते हैं और उसका ये हिस्सा है पहाड़ नारायण वो कैसा स्थिर रहता है और सांप के लिए पीने का पानी जो है वो गंगा जमुना सबको देता है और उसी की वजह से वर्षा भी होती है नारायण पृथ्वी का ये एक पेड़ है उससे हम ये सीखा है कि वो अपने फल से फूल से पत्ते से छाया से लकड़ी से नारायण सबसे लोगों का कल्याण ही करता है हमने से ये सीखा है कि वो सब जगह जाता है महाराज सुगंध में भी निकलता है और दुर्गंध में भी लेकिन नारायण वो सबको छोड़ता भी चलता है सुगंध को भी छोड़ दिया दुर्गंध को भी छोड़ दिया कहीं आसक्त नहीं होता है और सबके शरीर में रहकर सबको वही प्राण देता है ओ। ओ। नारायण है आकाश से हमने ये सीखा है कि वो सर्व है महाराज सबको सबके हृदय में एक ही रहता है और जल से मैंने ये सीखा है कि वो कितना मधुर है और कितना पवित्र जो जल में स्नान करे उसको तो पवित्र कर दे निर्मल कर दे और नारायण सबको जितनी भी जितने भी व्यंजन बने चाहे शक्कर से बने चाहे नमक से बने चाहे खटाई से बने वो जल ही है। उसमें जो है वो रसीला होता है अनेक रस का रूप धारण करता है ऐसे मनुष्य को जल से ये सीखना चाहिए कि वो जहाँ जाए महाराज नमक के साथ मिले तो वहां रस और शक्कर के साथ मिले तो वहां रस खटाई के साथ मिले तो वहाँ रस वही दही में दूध में घी में सब जगह वही रस है अपना रसीला जो है रसीलापन नहीं छोड़ना चाहिए और नारायण आदमी को अग्नि से ये सीखना चाहिए कि वो तेजस्वी रहे दुराधर्श चाहे कोई महाराज चाहे कि हम उसको दबा दे तो दबाने वाला नहीं है हजार मन लकड़ी डाल दे अग्नि के ऊपर वो उसको जला देगी अच्छा डालो तो जला दे बुरा डाले डाले तो, तो जला दे ये अग्नि से सीखना चाहिए इस प्रकार महाराज एक एक वस्तु से उन्होंने शिक्षा ग्रहण की जब पृथ्वी से जल से अग्नि से वायु से आकाश से नारायण और उन्होंने कपोत से शिक्षा ग्रहण की एक कबूतर कबूतरी थे वो आपस में बड़ा ही प्रेम करते थे महाराज ऐसा प्रेम करते थे कि एक दूसरे को छोड़ करके रह न सके लेकिन एक दिन एक शिकारी आया और नारायण उसने उसके बच्चों को पकड़ लिया कबूतरी को पकड़ लिया कबूतरी कूद पड़ी और नारायण कबूतर को भी मार के वो चला गया ऐसे संसारी गृहस्थ लोग जो हैं वो फसे रहते हैं एक दूसरे में उनको दिखाई नहीं पड़ता है कि उनके सिर पर जो काल सवार है वो आता है इसी प्रकार महाराज अजगर से भी उन्होंने कुछ सीखा कि समय पर खाने को तो मिल ही जाता है और समुद्र से सीखा कि चाहे बरसा हो चाहे ना हो अब वो तो एक सरीका ही रहता है बरसा न होने पर सूखता नहीं और बरसा होने पर बाढ़ नहीं आती ऐसे मनुष्य को कभी कोई चीज आ गई तो उसमें बढ़ना नहीं फूलना नहीं और नारायण कोई चीज चली गई तो उससे दुखी नहीं होना इसी प्रकार महाराज ये जो क्या नाम है शहद बनाने वाली मक्खियां होती हैं वो बिचारी बहुत परिश्रम करके यहाँ से वहाँ से रस ले करके आते हैं एक दिन रस निकालने वाला आता है और लेके चला जाता है और अंत में उनके हाथ कुछ नहीं लगता है उनको खाने पीने के लिए इकट्ठा करते हैं पर उनको बिल्कुल नहीं मिलता है एक श्लोक है गरुड़ पुराण में कुरंग मातंग पतंग भृंग कुरंग मातंग पतंग, पतंग मीना भृंगाहता पंचभि रेव पंच एक प्रमादी से कथम न हन्य ते जेवते पंच हरिन जो है वो संगीत सुनने के लिए गया और उसको शिकारी ने पकड़ लिया नारायण हाथी जो है वो हथिनी के स्पर्श में भूल गया और पकड़ा गया उसको गुलाम बनना पड़ा पतंग जो है वो दिए की लव को देख करके रूप पर मोहित हुआ और जा करके जल गया और नारायण और भौरा जो है वो रस लेने के लिए फूल में गए ये मीन जो है मछली जो है वो रस लेने के लिए स्वाद लेने के लिए खाने के लिए कटिया के पास गई जो कचुआ खाने लगी तो वही उसमें फंस गई और भवरा कमल में रस लेने के लिए गया और वही बेचारा मारा गया एक विषय के लोभ से ये पांचों मारे जाते हैं तो भला वो मनुष्य जो इन पांचों इंद्रियों के द्वारा पांचों विषयों का सेवन कर रहा है वो कैसे न मारा जाए और नारायण मधुमक्खियों का जैसे जाता है वो मधुहा आकर के ले जाता है और फिर एक पिंगला का दृष्टांत दिया एक पिंगला विष्या थी नारायण वो कहा रहते थे मिथिला पुरी में रहती थी विदेहों की नगरी में और वो महाराज उसको बस यही इंतजार रहती थी कि कुछ हो कोई और पुरुष आवे और हमको धन दे जाए नारायण हमारे साथ भोग करे नारायण अब एक दिन वो बारंबार बार बाहर निकले देखे अब कोई आता है अब कोई आता है सो इंतजार करते करते उसके मन में बड़ा वैराग्य हुआ दत्तात्रेय जी वहाँ उसके दरवाजे के सामने एक बड़ के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे सो उनके शरीर की जो हवा जाये करके लगी वो तो देख रहे थे और उनकी हवा पहुंच गई उसके पास महाराज उसने कहा राम राम हमारे अंतरात्मा के रूप में साक्षात भगवान हमारे हृदय में बैठे हैं और नारायण हर समय हमको सुख देते हैं हमको प्रकाश देते हैं हमको जीवन देते हैं और परमानंद का दान करते हैं उनको छोड़ करके हैं मैं ये महाराज जो स्त्रियों के गुलाम है उनके साथ मैं सुख लेना चाहती हूँ दुनिया में आज तक किस स्त्री पुरुष ने किस स्त्री पुरुष को सर्वदा के लिए सुखी किया है ये तो मेरा भ्रम है अब छोड़ दिया अब मैं तो साक्षात नारायण का भजन करूंगी अब महाराज आगे बताया कि एक चील पक्षी था क्षेबंकरी भी बोलते हैं कुरर भी बोलते हैं है नारायण वो अपने मुंह में मांस का एक टुकड़ा लिए हुए चिड़िया उड़ रही थी अब दूसरी चिड़ियों ने देखा उसके पीछे पड़ गए कि हम हाँ तो छीन लेंगे अब पचासो चिड़िया उसके पीछे घूमने लगे महाराज अब वो यहां वहां भागे और कहीं छूटे तो है नहीं अंत में उसने मांस का टुकड़ा जो है वो फेंक दिया तो सब मांस के टुकड़े की ओर चले गए और वो शांति से बैठ गई अपने स्थान पर वहां उसको भी दत्तात्रेय जी की हवाई लगी थी वो अब नारायण एक दिन दत्तात्रेय जी ने देख सीख लिया उससे एक दिन देखा एक बालक बैठा हुआ है नारायण अब उसको न मान है न अपमान है अपने आप ही खेलता है हंसता है रोता है बोले आ जीवन तो यही अच्छा है एक दे जगह देखा दत्तात्रेय जी ने की घर में कुमारी कन्या अकेली है अब उसकी उसका जहाँ ब्याह होने वाला था वहां के लोग आए गए घर में अब घर में चावल तो तैयार था नहीं धान था सो उसने सोचा कि हमारा कर्तव्य है कि इन लोगों को खिलावे पिलावे स्वागत करें न माँ है न बाप है घर में कोई नहीं है तो क्या करें अब वो धान कूटने के लिए गई महाराज तो उसके हाथ में जो शंख की चूड़िया थी वो आपस में झनकार करें तो उसने धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया दो चूड़िया रह गई तब भी आवाज हो तो उसने दूसरी को भी निकाल दिया केवल एक चूड़ी अपने हाथ में रखा तब आवाज होना बंद हो गया इसी प्रकार महाराज जब बहुत लोग एक साथ रहते हैं तो उनमें अहु नाम कल हो भवेदार्ता दो आ, बहुत रहेंगे आ, तो झगड़ा भी हो जाएगा आ, और आपस में राजकथा होगी महाराज राजनीति राज की चर्चा अब एक जगह महाराज एक रूस के पक्ष में गया और एक अमेरिका के पक्ष में गया दोनों में बात होने लगी साधु थे वो अब वो बोले ना रूस बढ़िया है वो बोले अमेरिका बढ़िया है दोनों में जरा कसम हुई जोर जोर से बोलने लगे आंख लाल हो गई मारपीट हो गई दोनों में अब न उनको रूस जाना न उनको अमेरिका जाना नारायण न ना उसके पक्ष में लड़ना न उसके पक्ष में लड़ना लड़ना ये जो राज कथा है ना राज कथा भोग कथा जगत कथा ये संसारियों में आ जाती है सो इससे बचना चाहिए ये मैंने उससे सीखा एक नारायण मैंने देखा कि राजा की सवारी निकल रही थी नगर में और वहाँ बढ़ई जो है वो बाण बना रहा था सुता है नार लोहार ऐसा तन्मय था वो बाण बनाने में वो बाण को भी कई तरह से मोड़ लेने वाला बनाना था नारायण कैसी उसमें शल्य जो है वो कैसे लगाना था वो बना रहा था सो किसी ने आके पूछा की क्यों भाई राजा की सवारी यहाँ से आगे बढ़ गई कि अभी आई नहीं आ, उसने आंख उठा देखा बोले भाई देखो मेरा ध्यान तो बाड़ बनाने में लगा था मैंने ये देख नहीं देखा कि राजा की सवारी सड़क पर से अभी गई कि नहीं गई इसी प्रकार महाराज जो भी काम अपने करें तन्मय होकर के तल्लीनता से करना चाहिए पूरे मनोजोग से झाड़ू लगावे तो उसको गलत वो छोटा काम न समझे रसोई बनावे तो छोटा काम न समझे बर्तन माजे महाराज ऐसा साफ सफूफ होना चाहिए चमक चम की नारायण पूरा मनोयोग से जो भी काम करें उसको पूरे मन से कर लेना चाहिए इस प्रकार ये जो अनेक प्रकार के गुरु हैं वो नारायण एक कीड़ा होता है वो दूसरे कीड़े को ले जा करके बंद कर देता है और वो ध्यान करते करते वही हो जाता है ध्यान में बड़ी शक्ति है और नारायण मैंने मकड़ी को देखा जाला फैलाते हैं महाराज ओह और उसी में घूमती है खेलती है और नारायण जो कीड़ा फंस जाता है उसमें उसको खाती भी है और सारा का साला सारा का सारा वो निगल जाती है उसको इसी प्रकार परमेश्वर जो है ये विश्व सृष्टि जो है वो करता है सो महाराज आदमी सजग होना चाहिए सावधान होना चाहिए वो जहां से चाहे वहां से शिक्षा प्राप्त कर सकता है दत्तात्रेय जी ने बताया कि मेरे ये सब गुरु हैं और मैंने इन इन से शिक्षा प्राप्त की है सबसे बड़ा गुरु तो मेरा ये शरीर है एनारायण विभ्रत स्म सत्व निधनम सततार्युदरकम अभी है नारायण और क्षण क्षण में मौत के पंजे में फसा हुआ बदलता जा रहा है जो कल पानी की धारा बह रही थी वो आज नहीं है जो कल आम का फल फला था वो आज नहीं है वो तो बदल गया नारायण जो दीपक की ज्योति जो ये बल्ब जो पांच मिनट पहले जल रहा था सो नहीं है वो तो बिजली आती जा रही है और खर्च होती जा रही है नहीं तो नारा, नारायण यूनिटों की गिनती होती नहीं कितने यूनिट खर्च हुए लेकिन मालूम पड़ता है कि वही का वही है ऐसे ये शरीर मालूम तो पड़ता है कि वही है ओह। एक डॉक्टर ने एक आदमी से पूछा कि तुम्हारा सबसे कम वजन कब था मैंने उसको पूछना था कि कैसे वजन घट बढ़ रहा है वो आदमी ने बताया कि हमको लोगों ने बताया कि जब मैं पैदा हुआ तो मैं साढ़े सात पाउंड का था <laughs> वही मेरा सबसे मेरा साफ से कम वजन वही था तो नारायण ये सृष्टि ये शरीर कैसा बदल रहा है हड्डी मांस नारायण इसमें से बाल निकलते हैं नाखून निकलते हैं कान में से खोट निकलती है आंख में से कीचड़ नाक में से महाराज बलगम मुंह में से थूक शरीर में से पसीना बाल बढ़ते हैं इसमें कौन सी चीज अच्छी इसमें से निकलती है सो नारायण यही हमारे वैराग्य का कारण इसी से तो मैं वैराग्य की शिक्षा सीखता हूँ और इसी से मैं सीखता हूँ कि मनुष्य को कैसे विवेक करना चाहिए शरीर से अपने आत्मा को कैसे अलग करना चाहिए सो महाराज कहीं एक चीज से सीख लेने पर मनुष्य को पूरा ज्ञान नहीं होता उसको तो चाहिए कि जहां जाए जहा रहे जिसको देखे जिससे मिले उससे कुछ सीखना चाहिए जैसे व्यापारी का बेटा जहां जाता है वहां यही ढंग लगाता है कि कुछ कमाए इसी प्रकार जो जिज्ञासु है ज्ञान का इच्छुक है उसको तो हर जगह कुछ न कुछ न ज्ञान प्राप्त करना चाहिए सो ने कहा कि तुम भी राजा जदु इसी प्रकार स्वयं में विवेक करो स्वयं च तत्वम स्वयं एवं बुद्धम नारायण स्वयं तुम तत्व हो और स्वयं तुमको समझाना पड़ेगा परसों तरसों एक सज्जन मेरे पास आए थे उनके अंदर कुछ दोष है नारायण मैंने उनको बताया कि देखो दूसरा कोई तुमको इस दोस्त से कैसे छुड़ावेगा मैं कैसे छुड़ाऊंगा तुम्हारे भाई बंधु कैसे छुड़ावेंगे तुम तो नारायण विदेश में जाते हो तुम तो क्लब में जाते हो तुम्हारी जहां मर्जी होती है जहां जाते हो अकेले रहते हो तो दूसरा कोई तुमको इन दोषो से मुक्त नहीं कर सकता जब स्वयं तुम चाहोगे बहादुर आदमी हो जवान हो तुम जो छोड़ना चाहो सो छोड़ सकते हो लेकिन यदि तुम अपनी बुद्धि से अपने पौरुष से स्वयं शिक्षा से यदि अपने दोषो को नहीं छोड़ोगे तो कैसे छोड़ सकते हो सो महाराज आत्मा ज्ञान स्वरूप है नारायण हर जगह शिक्षा ग्रहण करके नारायण अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अब तो राजा जदु ने उनसे आत्म ज्ञान सुना महाराज ये देह जो है ये बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है ब्रह्मा जी ने जब शरीरों की रचना की तो अंत में मनुष्य को बनाया और ब्रह्मा व लोक भीषणम मुदमाप जब देखा उन्होंने कि मनुष्य चाहे तो साक्षात ब्रह्म को भी देख सकता है ऐसी बुद्धि इसके शरीर में है तो बड़े आनंदित हुए महाराज सो ये मनुष्य शरीर व्यर्थ ना जाए इसके लिए ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए अगले अध्यायों में महाराज बताया गया बहुत बढ़िया कि मनुष्य को अपनी वासना के प्रवाह में बह नहीं जाना चाहिए उसको तो वर्णाश्रम कुलाचारम अका समाचारित ये मत पूछो कि क्यों जो अनुशासन है उसके अनुसार विधि निषेध जैसा है कानून जैसा है शास्त्रीय ईश्वरीय उस कानून के अनुसार चलो और उसमें कामना को मत जोड़ो असल में ये जो संसार में विषया शक्ति है ये निरर्थक है विषणवंती विषया जो बाध लें उसका नाम होता है विषय नारायण अथवा विषियंत जना विषया अवर कोष में नारायण जो रामाभिरा टीका है व्याख्या सुधा नारायण उसमें पांच प्रकार की व्यत्पत्ति स्थान स्थान पर विषय शब्द की दी हुई है धातु तो ये कही है उपसर्ग भी ये कही है पर विपत्ति पांच प्रकार की है ए, सो नारायण ये जो संसार में शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये जो धन दौलत स्त्री पुरुष हैं ये मनुष्य को बांध लेते हैं अध्यास मूलक ही सारा बंधन है अध्यास माने अतस्मिश बुद्धि जो चीज जो नहीं है उसको वो समझ लेना जैसे रस्सी को सांप समझ लेना ऐसे जहां सुख नहीं है उसको हमने सुख समझ लिया जहां स्फूर्ति नहीं है प्रकाश नहीं है उसको हमने स्फूर्ति प्रकाश समझ लिया जहां जीवन नहीं है उसको जीवन समझ लिया स्वप्न जो है उसको सच्चा समझ लिया इस प्रकार हम संसार में फंस रहे हैं तो सावधान मनुष्य इस देहाभिमान से इस देहाध्यास से नारायण भानमती का जो कुनबा है हड्डी मानसाम की पुड़िया का इसमें जो मैं और मेरा हो गया है इससे मनुष्य को बचना चाहिए सो नारायण असल में ये मनुष्य मुक्त है और ये मनुष्य बद्ध है ये बात कोई आत्म तत्व की दृष्टि से नहीं है ये अपना जो मैं है वो तो जो भगवान का मैं है वही है हमारे मय में, में और भगवान के मय में फर्क नहीं है लेकिन हमने अपने ऊपर चीथड़ा लपेट रखा है गंदगी जोड़ रखी है इसलिए ये सबलगाव मालूम पड़ता है इसी का नाम है अध्यारोप, इसी का नाम है अध्यास नारायण इसी से हम फंसे हुए हैं तो मुक्त और बद्ध वस्तुतः तत्व नहीं होता जो इस शरीर को मैं मेरा समझता है वो बद्ध है और जो परमात्मा को मैं मेरा समझता है वो मैं जान गया तब तो मुक्त आत्मा है ही है और मेरा समझ गया तो भक्त हो गया मुक्त हो गया भक्त हो गया तो ये भक्ति और ज्ञान ये ही जो है ये संसार से छुड़ाने वाले हैं नारायण इस जीव के रूप में मूलाधार चक्र से लेकर के सहस्रार एक ही परमात्मा प्रकट हो रहा है नारायण और इसमें बस जाओगे शरीर में एक ही बाणी जो है वो परा परा बाणी जो है वो बैखरी के रूप में आ रही है इसी प्रकार एक ही परमात्मा ये हमारे हाथ पांव जिह्वा आदि के रूप में और पृथ्वी जल अग्नि के रूप में और शब्द स्पर्श रूप के रूप में प्रकट हो रहा है इसमें जो भेद बुद्धि है ये हमको बहुत दुख देती है सो गुरु की उपासना करके गुरु उ नारायण और आत्मज्ञान आत्म, आत्म प्रज्ञा के द्वारा इसका छेदन करके और मनुष्य को इसी जीवन में मुक्त हो जाना चाहिए और भगवान की जो भक्ति है वो इस मुक्ति में सर्वोत्तम है अब आगे पेट भरोना पेट भरो अब सुमिरत नाम अब सुमिरत नाम सुधार सपेखत परोश धरो भरोसो जाह दूसरो सो करो भरोसो जाह दूसरो सो करो आ स्वारथ ओ परमारथ हु स्वरथ ओ परमारथ को नहीं कुंज रोन रो स्वामी जी महाराज गणेश सरस्वती ऐश्वर चलन कमल चंद्र कमान शिवास श्री बोले लक्ष्मी से चक्षसी यदय समृद्ध विश्वसर्ग विसर्गाष्ख्यम देव जगद सोनक का संवाद तो पहला है और उसमें सुखदेव और राजा परीक्षित का संवाद दूसरा है और श्री कृष्ण का संवाद तीसरा है श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं उनका कहना यह है कि युग से मैं बस में नहीं होता सांख्य के विचार से भी मैं बस में नहीं होता युग में तो आकार की प्रतीति ही नहीं होगी और सांख्य में विवेक होने से दृष्टा और दृश्य का भगवान की साकारता भी दृश्यकोटी में चली गए और धर्म जो है वो कर्म कांड प्रधान है उसमें तो देवता होते हैं स्वाध्याय से त्याग से तपस्या से बगीचा लगाने से सरोवर बनाने से दान करने से दक्षिणा देने से भगवान मिलते हैं भगवान मिलते हैं सत्संग से तीर्थ, थपरा तुजा तप। कुछ भी भगवत प्राप्ति का साधन नहीं है भगवान की प्राप्ति होती है तो सत्संग से सत्संग से देवताओं को दैत्यों को राक्षसों को भी भगवान की प्राप्ति हुई है मयासुर है विश्वपरबा है प्रहलाद है दिव्यशन है भगवत प्राप्ति जो है उस सभी को हो सकती है पशु पक्षी को भी हो सकती है और बहुत से दानव दैत्यों को भी हो सकती है परंतु उसके लिए सत्संग की आवश्यकता है सत्संग भगवान को बस में कर लेता है ये जो सत्संग है ये दो तरह का होता है एक तो होता है जिन्हें भगवान की प्राप्ति हो गई है उन संतों का संग और एक स्वयं भगवान का संघ तो ये जो गोपियां हैं और जाम भवान भालू है, है सुग्रीव बानर हैं इन लोगों को स्वयं भगवान का ही संग प्राप्त हुआ है और दूसरे जो लोग हैं उनको सत्संग संतों का संग प्राप्त हुआ है तो ये जो सत्संग है इससे हृदय में भगवान की भक्ति आती है और भगवान वश में होते हैं बल्कि सत्संग के लिए तो ऐसा बताया कि ये जो सत्संग और भगवत संग इसी का तो रंग जीवन में चढ़ता है तो इसके लिए यदि दूसरे धर्मों को छोड़ भी देना पड़े यज्ञ जाग न करें तीर्थ में न जाए भगवान ने तो यहाँ तक कहा मेरा दिष्टान अपरकान मैंने स्वयं जिन धर्मों के पालन का आदेश दिया है उनका भी कोई परित्याग कर दे तो उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है इसमें उन्होंने बताया कि देखो ब्रज में जो गोपियां थी उन्हें तो मेरे बारे में कोई ज्ञान नहीं था वो ये नहीं जानती थी कि ये साक्षात भगवान हैं मत कामा रमणम जारम